अमृतवाणी आध्यात्मिक सूक्तियां एक कई बार पागल शराबी और बच्चों के मुंह से देववाणी प्रकट होती है एक जिस घर में सदा हरिगुण संकीर्तन होता है उसमें कली प्रवेश नहीं कर पाता एक जो गंगा जी के किनारे निवास करते हैं वे धन्य हैं एक हजार गंगा जल का लेखा जल में नहीं होता श्री वृंदावन की रज की गणना धूली में नहीं होती तथा श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को अन्न में नहीं गिना जाता ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं एक ईश्वर यदि चाहे तो सुई के छेद के भीतर से को पार करा सकते हैं वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। 1047, जिसने ईश्वर की शरण ली है उसका कदम कभी नहीं चूकता। अड़तालीस हरि यानी वह जो हमारे हृदय को हर लेता है हर हरी बल, यानी हरी ही हमारा बल है। उनचास जब तक मनुष्य का चैतन्य जाग न जाए तब तक वह ईश्वर को नहीं जान सकता एक भगवान की शरण लो और सारी लज्जा और भय छोड़ दो यदि मैं भगवान का नाम लेते हुए नाचूं, तो लोग क्या कहेंगे इस प्रकार के विचारों को दूर भगा दो एक हजार इक्यावन श्री रामकृष्ण ने किसी व्यक्ति से कहा था पहले संसार करने के बाद तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो ऐसा न करके अगर तुम पहले भगवान का लाभ कर लेते और बाद में संसार करते तो तुम्हें कितना आनंद मिलता है एक हजार बावन यदि तुम में विश्वास हो तो तुम जो चाहो वही पाओगे एक हजार तिरपन पहले राम फिर राम का ऐश्वर्य जगत इसीलिए वाल्मीकि को मरा मंत्र जब करने कहा गया था म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत उसका ऐश्वर्य एक हजार चौवन अत्यधिक ईश्वर तन्मयता से हानि होती है ऐसा कहना निरर्थक है मणि की ज्योति प्रकाश देती है जलाती नहीं वह शीतल है एक हजार पचपन लीला का अवलंबन कर नित्य वस्तु का लाभ करने का प्रयत्न करना चाहिए एक हजार छप्पन को चाहते हो तो चित्त का आश्रय लो एक हजार अनित्य के सहारे नित्य को असत के सहारे सस्वरूप को लीला के सहारे ब्रह्म को प्राप्त करना होगा एक चिन्मय नाम चिन्मय धाम चिन्मय श्याम प्रभु का नाम चैतन्यमय है उनका धाम चैतन्यमय है वे स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं